प्रिय बाओब हेनरी फोगो हेलो वृक्ष तुम्हारी आयु कितनी तुम्हारी आयु उतनी जितनी मेरी अफ्रीका में स्थित अपने गांव से दूर माइको अपने चाचा और चाची के साथ रह रहा है जब कभी वो अपने घर के विषय में सोचता है तो वो उस विशाल बेओबॉब पेड़ के बारे में सोचने लगता है जो उसके गांव के बीच में लगा हुआ है उसके नए घर में लगे फर के पेड़ से उसका बहुत लगाव है और जब उसे पता चलता है कि पेड़ की आयु उतनी ही है जितनी उसकी है वो पेड़ को और भी जानने लगता है उसके प्रिय बेवबॉब की भांति यह पेड़ भी उससे बातें करता है और अपने सारे रहस्य उससे साझा करता है लेकिन जब उसे ज्ञात होता है कि नन्हे फर को काटने की बात चल रही है तो वह उसे बचाने का प्रयास करता है क्या वह अपने प्रयास में सफल हो पाएगा कम ऊंचाई की उठती गिरती पहाड़ियों से गिरे घिरे हुए एक नगर के एक चौड़े रास्ते पर स्थित एक घर में एक नन्ना फर का पेड़ लगा था उस घर में रहने वाला लड़का अक्सर पेड़ के निकट पत्थर की सीढ़ियों पर बैठ कर पेड़ की आवाज़ सुना करता था उसे लगता था गुन जू कर खाया करता था गाँव के उन बच्चों ने कभी उसके सीधे खड़े कानों की ओर ध्यान न दिया था लेकिन माइको अब उन विशाल बेउबॉब पेड़ों के बीच में नहीं रहता था अब वो लाल ईटों से बने एक घर में अपने चाचा पीटर और चाची के साथ रहता था। कभी-कभी पीटर चाचा और ऊंचे देवदार के पेड़ों के पेड़ों जंगल में करने जाया करते थे। अपने सिर को पीछे मोड़कर फिर जैसे कि उन्हें आभास था कि माईको क्या सोच रहा था वह मुस्कुराते और कहते लेकिन तुम्हारे प्रिय बेवबाव जितने पुराने नहीं है माइको का प्रियो बेओबाब 200 2000 सालों से भी अधिक पुराना था। जब विशाल बेओबाब एक नन्हा पौधा था तब वो ऊंचा पहाड़ एक, एक बैठ गए पेड़ के पास बैठा था, पेटर चाचा भी उसके साथ की आयु कितनी है ओह कोई सात वर्ष उन्होंने कहा और फिर थोड़ी देर के बाद बोले एक पेड़ के लिए कितनी अनोखी जगह है उन्होंने माइको की ठोड़ी को छुआ घर के अंदर चले गए कुछ दिन के बाद घर से बाहर जाते और भीतर आते समय माइको पेड़ से कहता हेलो पेड़ तुम्हारी आयु की उतनी ही है जितनी मेरी कभी कभी वो पेड़ के निकट सीढ़ियों पर बैठ जाता और पेड़ से अपने वह रह, वह रहस्य साझा करता जो वह किसी को न बताता था वो अपने गांव और वहां लगे विशाल बेओबाब पेड़ों की बात करता अपने माता पिता के निधन के बाद जिस स्कूल में वह पढ़ने गया था वहाँ के मित्रों के बारे में बताता उसने पेड़ को बताया कि जब वायुयान में बैठ वह सागर पार यहाँ आया था तब वो कितना अकेला महसूस कर रहा था उसने बताया था कि आरम्भ में इस लाल रंग की ईटों वाले घर में सोना उसे कितना अजीब लगता था लेकिन अब वह बोला उस बेओबाप के पेड़ को देखते देखते मुझे नींद ने बेडरूम की लियोनार्ड के विषय में बताया जो उसके कानों पर हंसा करता था कम ऊंचाई की उठती गिरती पहाड़ियों से घिरे हुए नगर में जैसे जैसे समय बीतने लगा माइको ने फर के पेड़ के गीत से बहुत कुछ जाना उसने जाना कि किस तरह की पेड़ की जड़े इस तरह पेड़ की जड़ें धरती के भीतर छिपे पानी को अपने अंदर खींच लेती थी सूर्य के ताप को वह किस प्रकार सोख लेता था और जो नन्ने पक्षी उसकी शाखाओं में घर बनाते थे उनके मधुर गीतों को कैसे आनंद से सुनता था उसने जाना कि किस प्रकार के किस प्रकार पेड़ के फल से निकल रहा नन्ना बीज उड़ता हुआ कहीं दूर एक मेल बॉक्स के नीचे धरती में अंकुरित हो सकता था और उसने जाना कि उसकी कान उसके कान बहुत अच्छे थे क्योंकि सिर्फ वह ही पेड़ को गाते हुए सुन पाता था एक दिन माइको ने पीटर चाचा और अजय चाची को बगीचे में बातें करते हुए सुना उस तो करना होगा यह न्यू में दरार बना सकता है और फिर पेड़ के लिए कितनी अनोखी जगह है उसे लगा कि वायु बिलाप कर रही थी उस नन्हे पेड़ के लिए माइको दुखी हुआ क्योंकि वह गलत जगह में लग गया था अजय चाची उस कहानी सुनने के बाद उसने पूछा न्यू क्या होती है हड्डियाँ जिस प्रकार हमारी हड्डियाँ हमारे शरीर को आकार देकर सीधा करती हैं उसी प्रकार न्यू घर को सीधा खड़ा रखती है चाची ने कमरे में नाइट लाइट चला दी और चुपचाप बाहर चली गई धुंधले प्रकाश में माइको दीवार पर बने बाप चित्र को देख हर दिन माइको जब स्कूल से लौटता तो प्रशन होता। फिर एक दिन, फिर दिन छोटे होने लगे और दूसरे पेड़ों के पत्ते झरकर नीचे नन्हे फर की टहनियों पर इकट्ठा होने लगे हेलोविन के उत्सव पर अजय चाची ने माइको के सहपाटी ली को उनके घर आने का निमंत्रण दिया ली एक बना देवबाप का पेड़ बना। इसके लिए उन्होंने मजाक न उड़ाता लेकिन तभी माइको को ध्यान आया कि उसके कान तो बहुत अच्छे थे क्योंकि वह नन्हे फल के पेड़ों को गाते हुए सुन सकता था एक दिन जब पेड़ों के अंतिम बचे हुए सूखे भूरे पत्ते उसके पांव तले चरमरा रहे थे माइको ने स्कूल से लौटते समय पत्थर की सीढ़ियों पर एक कुल्हाड़ी और एक आरी देखी उसने उन दोनों को शेड के पीछे एक अंधेरी जगह में छिपा दिया फिर तो वह पेड़ के निकट बैठ गया मैं चाहता हूं कि तुम खूब ऊँचे हो जाओ इतने ऊँचे कि सागर पार लगे मेरे विशाल बेहूबाप को देख पाओ और उसे मेरी ओर से हैलो कौ फर का पेड़ काप गया प्लीज अपनी जड़ें इन हड्डियों से दूर ले जाओ माइको ने का। उस रात भोजन करते समय अजिया चाची पीटर चाचा पर गुस्सा हो रही थी उन्होंने पेड़ काटने के औजार बाहर रख दिए थे काफी कोई उन्हें चुरा ले यद्यपि ले अनुमति लेकर माइको अपने बेडरूम में सोने चला गया था परंतु उसे नींद न आ रही थी जैसे जैसे दिन और की बर्फ और स्लेज की घंटियों के बारे में संगीत कक्ष में वह लियोनार्ड से बहुत दूर ली के निकट बैठा दिसम्बर के एक दिन जब वो स्कूल से घर लौट रहा था एक ठंडा सफेद मोती माइको की पलक पर आकर गिरा उसने पलंग झपकी कई नर्म सफेद मोती चारों ओर गिर रहे थे पड़ा। लेकिन तभी उसने खुलाड़ी पकड़े चाचा पीटर और अजिया चाची को पत्थर की सीढ़ियों के पास खड़े देखा उन्होंने उसका अभिवादन किया और अजिया चाची ने कहा यह नन्ना फर का पेड़ हमारा क्रिसमस ट्री होगा माइक्रो भाग गया वह चौड़े रस्ते पर दौड़ता गया वह पहाड़ी से नीचे चला गया जंगल के पार वह अगली पहाड़ी पर दौड़ता वह चढ़ गया उसके कान ठंडे हो गए थे और उसने इस बात को कि कोई परवाह न की उसने अपने कानों उससे अपने कानों से घृणा थी उसे बर्फ़ से और अपने कमरे की दीवारों से और स्लेज की घाट घंटियों के बारे में गीतों से घृणा थी वह हाँफ रहा था वो सोच रहा था कि महासागर के पार दौड़कर जाने में और अफ्रीका में स्थित अपने घर जाने में उसे कितना समय लग जाएगा उस गाँव में जहाँ कोई भी उसके सीधे खड़े कानों पर हंसता न था और जहाँ उसका विशाल भेवभाव सुरक्षित अपनी जगह पर खड़ा था यद्यपि माइको छोटा था परंतु वह बहुत कुछ जानता था वह जानता था कि पेड़ वह नहीं कर सकता था जो उसने पेड़ को करने को कहा था वह जानता था कि कुल्हाड़ी और आड़ीस को छिपा देना गलत था वह जानता था कि नन्हना होना और किसी गलत जगह में रहने का दर्द क्या था सीख रही पीटर चाचा ने उसे ढूंढ लिया वह एक साथ वापस चल दिए बर्फ पर उनके कदमों की आवाज दब रही थी कुछ समय बाद पीटर चाचा ने कहा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम उस पेड़ को लेकर क्या महसूस करते हो माई कोई उत्तर ना दे पाए पीटर चाचा उसकी मन की बात को समझ रहे थे उन्होंने कहा अगर तुम अपने को पराया समझते हो तो यह बहुत ही गंभीर बात है उन्होंने माइको की आंखों में देखा और कहा सब ठीक हो जाएगा वह चलते रहे पीटर चाचा ने माइको की थोड़ी को छुआ हम नन्हे पेड़ को नहीं काटेंगे उन्होंने कहा लेकिन न्यू का क्या होगा हम उसका उपाय ढूंढ लेंगे माइको को लगा कि उदासी के जिस बादल ने उसे घेर लिया था वह छट गया था उसने पीटर चाचा को बताया कि सपनों में वो अक्सर बेओबाप के पेड़ देखता था और उसने उन्हें ले बताया जब वो लियोनार्ड की बातें कर रहे थे अंधेरा घिरने लगा और जब तक वो चौड़े रास्ते तक वापस आए आकाश में तारे टिमटिमाने लगे थे माइको ध्यान से सुनने लगा उसे लगा कि नन्हा पेड़ उसका नाम गुनगुना रहा था क्रिसमस से पहले माइको ने कुकीज बनाने में अजय चाची की सहायता की कुकीज़ बेओब और फर के पेड़ों की आकार की थी क्रिसमस की सुबह ली अपनी नई स्केट पहने आया और माइको को अपनी नई स्लेस पर बिठाकर जंगल के निकट जमी हुई चील पर खींचने लगा उन्हें लियोनार्ड दिखाई दिया वो माइको के कानों पर नहीं हंसा वसंत के एक दिन माइको का आठवां जन्मदिन था पत्थर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ ली की प्रतीक्षा कर रहा था ली अपने पिता के साथ उनके ट्रक में आने वाला था माइको ने पेड़ को अपनी पूरी कहानी सुनाई उस दिन की कहानी जब उसने और उसके चाचा ने जन्म जंगल का पता लगाया था वहाँ लोग अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाते हैं तुम मेरे पेड़ हो गए ने कहा तुम्हें अच्छा लगेगा वो वहाँ तुम खूब ऊँचे हो जाओगे जिस जंगल में तुम जन्मे थे वहाँ के सबसे ऊंचे पेड़ से भी ऊँचे माइको के ट्रक माइको को ट्रक की आवाज़ सुनाई दी फिल्टर चाचा वह चिल्लाए पेड़ को यहाँ से ले जाने में हमारी सहायता करने के लिए वो आ गए हैं माइको ने नन्हे फर के पेड़ को देखा मैं अक्सर आकर तुम्हें देखा करूँ और जब मैं आऊँगा तो मैं कहूँगा एलो पेड़ तुम्हारी आयु कितनी उतनी ही है जितनी मेरी फिर उसने धीमे से कहा तुम्हें पता है जहाँ हमारा जन्म होता है वहाँ सदा हम बड़े नहीं हो पाते लेकिन इसके बावजूद हम कहीं भी बड़े हो सकते हैं